श्री श्री श्रीरामकृष्णकथा ऊन तिश्द्रीरामकृष्णईदिमी गोलालिंदम उपावशत वंदेध्याय हरिमाष्टर महाशय प्रभृत समीप उपीष्टा सी वोपाध्यांसारिकेसम श्री प्रभु सर्व जा वन्द्याय शिष्क्षा भार्या संसार कारण शरणागत श्रीरामकृष्णकोपीन कवत्ष्टवाह से जातुत वृत्तिस्वीकार कर्तव्य संनयासी संसारी संसारीसुद्व भार्या कृते किंच गृहजन सामर्थ्यमस्त अवसति कर्तव्या आसी सहा चैतन्यदेव निंदम अवादीत शुणु नित्यानंद निनंद संसारी जीव सदागति मटर्मोदय स्वागत श्री प्रभु मं असंसार अविद्या सूचय अविद्यांसारे संसारी जीव ठतिमश्य हाष्यम अवता अथग्वसती स्थीयती अहम तो विदेशिनी पुनस्व का अहम तो विरहीणी समेशा हाष्यम सुषु संगम सैं तरणागत न पुनर्भ सब रक्षिष्य हरी हरिप्रभृत अस्त अनेकेशा तल्लाभे कथम इयान विलंबो श्रीरामकृष्ण जानस भोग भोगकर्मणो अनवसाने वया वैयाकु्योद वैद्यन गिम या तो ततः स्वलधेन उपकारो भ नारदो राम अवदत राम थयि अयोध्या समसीने सी रावणवध कथम भविष्य धर्थम अवतीर्ण असी भो रा अवदत नारद समयो बवण से कर्म क्षो तदा तस् वधोद भविष्य कलमस रस्यम तथा हरी तुयानंदो विज्ञानी दशा हरी अस्तु संसारे इ दुखें कथम श्री अयम संसारह तस्य लीला इव, लीलायाम सुख दुखे पाप लीलायां ज्ञाना ज्ञाने ज्ञानाज्ञ मंद मंदेम अस्ति, दुख पापे तेत पापेत अवगत चेत लीला न प्रचले चौरापवाद क्रीड़ायां वृद्धास्पर्श कर्तव्य क्रीडारंभे एव वृद्धा स्पष्टा वृद्धा संतुष्टा नवती ईश्वर से वृद्धाया तछा यीड़ा कियत काल प्रचल तत लक्ष्यु दर्गजखावती छिन्नसूत्र हसती ताडन कर्ताड़न कुरुषे। द्वयेक जना भवन्ति मुक्ता बहुल कृत्वा तदा तप्तया तनंदेन कर्ध्वनि कुरुते अह कर्ति वदी हरि क्रीड़ायां तो अस्मत्ण गति श्रीरामकृष्ण सहां कोसी ब्रूहि भोश्वर एवं सर्वूत विराजते माया मायाजीव जगत चुंशति तत्वानी, सर्पो भूक्षा पुनः विषवैद भू विषापहो भवामी स विद्या द्वे एव भू विराजे अविद्या मैया अ सन्वर्तते विद्या मैरूपेण चैद्यो विश भूत विशनाश अज्ञान ज्ञान विज्ञान ज्ञानी स पश्य सर्ता सृष्टिस्थित संहारा कुरते विज्ञानी पश्य सर्वूत विराजते महाभ प्रेम भव्य तम अंतरेन न कि अस्त भावसनिध भक्तिलायते भाव परिपे महाभावः प्रेम वंद्योपाध्यान अपी किं घंटा शब्द शृणस वंद्योपाध्याय प्रत्यम तत्दश्रवण पुनादर्शन सकृ मनोग्राहे किनर्मो श्रीरामकृष्ण सहा काष्ठे कायुज्य चेत न पुन निर्वाणमे भक्ता अं विश्वास विषय बहुजा वंद्योध्याय मश्वास अत्यक्रीरामकृष्ण किंचिद ब्रूहिभो वंद्योप्याय कस्चि गुरु मेषमंत्र प्रदत्ता उत्त मेष इं मंत्र जपेन मेसमंत्र सीद्ध अभवत तृणशेत्ता गंगा अतर श्रीरामकृष्ण तव गृह महिला बलरामस्य महिला बलराम से महिलाव्या वंद्योपाध्याय बलरा क श्रीरामकृष्ण बलराम श्री न जानस बोसपल्लीव्यजूष प्रेक्ष्य श्रीरामकृष्ण आनंदेन तन्मयो वंदोपाध्याय अत्यम ऋजुमतिरंजनोपी ऋजुस्वभातया अर्थ स्न श्रीरामकृष्ण महाशय प्रति ताम निरंजन सह मिल कथ वज् स ऋजुमति सत्यम नक्षा